आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा विचार जो नए रास्तों की तरफ ले जाए सहकार रेडियो के श्रोताओं को शिल्पी का नमस्कार आज की विचार यात्रा होगी वोलतेयर और लुडविग फायर के विचारों के साथ जिसमें कि स्वतंत्रता नैतिकता और तानाशाहों द्वारा धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल की बात की गई है तो सुनिए ये विचार वोलतेयर कहते हैं कि जब तक लोग अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाते तब तक तानाशाहों का राज चलता रहेगा क्योंकि तानाशाह सक्रिय और जोशीले होते हैं और वे नींद में डूबे हुए लोगों को जंजीरों में जकड़ने के लिए ईश्वर धर्म या किसी भी दूसरी चीज का सहारा लेने में नहीं हिचकेंगे इसी तरह जर्मन दार्शनिक लुडविग फायरबाग कहते हैं कि जब भी नैतिकता धर्मशास्त्र पर आधारित होगी जब भी अधिकार किसी दैवी सत्ता पर निर्भर होंगे तो सबसे अनैतिक अन्यायपूर्ण, कुख्यात चीजें सही ठहराई जा सकती हैं और स्थापित की जा सकती हैं। तो श्रोताओं, आज की विचार यात्रा यही तक कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ और विचारों के साथ फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी शिल्पी को नमस्कार आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा विचार जो नए रास्तों की तरफ ले जाए